जिज्ञासा वेदांत मतानुसार आत्मा दृष्टा है निर्लेप है वह न जन्मता है न मरता है न उसमें सुख दुख है तब जन्म मृत्यु और सुख दुख का अनुभव किसे और क्यों होता है? इससे बचने का क्या उपाय है समाधान स्वप्न में कोई समस्या न होने पर भी उसकी अनुभूति तो होती है वहाँ पर अनुभव करने वाला कौन है बंधन में कौन है जागृत में आकर वही कहता है कि मैं बंधन में नहीं था पर बंधन की भ्रांति हो गई थी इस विषय में आगम दो सूत्रों पर ध्यान दिलाता है एक तो यह कि तुम्हारे मन में संकल्प हो कि हाथ उठ जाए बुद्धि भी हाथ उठाने का निश्चय कर ले पर तुम ना उठाओ तो क्या उठेगा तुम्हारे अनुमोदन के बिना हाथ उठ नहीं सकता इस अनुभव और शास्त्र कथन से यह समझना चाहिए मैं आत्मा मन बुद्धि से परे है मन तस्तु पर आबुद्धि यो बुद्धि पर सह अर्थात मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे वह आत्मा है यह सब मेरी शक्ति से काम कर रहे हैं ऐसा समझकर व्यक्ति अपने में केंद्रित हो सकता है दूसरी बात समझने की है कि जब हम बोलते हैं जाना मी मैं जानता हूं तो इस कथन में एक अहम और एक इदम है जिसको जान रहे हैं वह विषय तो इलम है और जानने वाला अहम है यहाँ दोष यह है कि जानाम कहते कहते ही हम अहम में केंद्रित न होकर इलम में केंद्रित हो जाते हैं वास्तव में ज्ञान का केंद्र तो अहम है यह जो प्रत्येक ज्ञान के समय इदम में केंद्रित होने का अभ्यास है इसे छोड़कर साधक को अहम में केंद्रित होना पड़ेगा जब इन दो सूत्रों को लेकर विचार करते हैं तो यही लगता है कि जब तक मन बुद्धि से अलग करके आत्मा को नहीं जाना और दृश्य विषयों में केंद्रित है तब तक बंधन आदि की प्रतीति है वास्तव में स्वप्न के समान ही बंधन का अनुभव होते हुए भी बंधन नहीं है पर भ्रांति तो है ही जब मन बुद्धि से परे आत्मा को जान लेंगे तब अनुभूति यही होगी कि आत्मा में बंधन कभी था ही नहीं जिज्ञासा विकार द्वैत में है या अद्वैत में समाधान कार्य का ही नाम विकार है जो भी उत्पन्न होता है उसमें छह विकार रहते हैं जैसे शरीर है तो पहले जायते उत्पन्न हुआ अस्थि व्यवहार का विषय बन गया फिर वर्षते बढ़ता है विपरिणम्य दाढ़ी मूछ आ गई बदलाव हो गया कुछ दिन बाद अप, अपक्षीयते क्षीण होता है बुढ़ापा आ जाता है और अंत में विनश्यति नाश को प्राप्त हो जाता है सारा जगत उत्पन्न हुआ है अतः यह विकारी है अद्वैत में तो विकार का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि कल्पित वस्तु में होने वाले विकार से अधिष्ठान में कोई विकार नहीं आता और अद्वैत ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है इसलिए सारा विकार द्वैत में ही है अद्वैत में नहीं जिज्ञासा चिज्जड़ ग्रंथि क्या है समाधान मंद अंधकार में जैसे व्यक्ति भ्रमित होता है ऐसे ही चित जड़ ग्रंथि ही जीव के भ्रम में हेतु बनती है मैं का अर्थ चेतन ही है पर जब उसको करण के साथ जोड़ देते हैं तो जड़ चेतन ही जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई जद्यपि मृषा छूटत कठिनई चेतन अलग है जड़ अलग है परंतु जड़ के साथ मिलाकर चेतन को बोलते हैं यही चित्त जड़ ग्रंथि है यह ग्रंथि होने पर विषय विपरीत दिखने लगते हैं यद्यपि यह मिथ्या है फिर भी इसका छूटना बड़ा ही कठिन है दृष्टा एक ही है दो नहीं वही सबको प्रकाशित करता है आत्मन तत्प्रकाशत्व यद पदार्थावभाषण अपरोक्षानुभूति आत्मा का प्रकाश अग्नि आदि के प्रकाश के समान जड़ नहीं है जो कुछ भी भाव अभाव आपको दिख रहा है सारा ज्ञान हो रहा है यह सब आत्मा के प्रकाश से ही हो रहा है जो भी सामने आया उसको जान लेना यही आत्मा का प्रकाशत्व है आत्म प्रकाश का किसी भी काल में लोप नहीं होता है वह प्रकाश सबका स्वरूप है और मैं का वास्तविक अर्थ है जब हम उसे किसी उपाधि से युक्त समझ लेते हैं तो वही चित्त जड़ ग्रंथी बन जाती है और उस प्रकाश का स्वरूप विशिष्ट बन जाता है इस ग्रंथि को लेकर ही हमारे सारे व्यवहार होते हैं